श्रावण मास महात्म की दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों का वर्णन तथा विष्णुपण विधि ईश्वर एकादश्यां यृण स्व महाबुले ईश्वर बोले है महाबुले अब मैं श्रावण मास में दोनों ही पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ आप सुनिए न कश्चिन में आख्यात में तदनुत्तम महापुण्य प्रदम वत्स्य नाशनम हे वत्स्य रहस्य में अतिश्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है वांच प्रदम नृणाम पापापहारकम श्रेष्ठ व्रता शुभमेकादशी व्रत यह एकादशी व्रत मात्र से मनुष्यों को वांछित फल प्रदान करने वाला पापों का नाश करने वाला सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है इसे मैं आपसे कहूँगा एकाग्र चित्त होकर सुनिए तत्ते हम संप्रवक्षा भी समात मना दशम्याशी स्ना कृतसध्याद विज पुराण जानजिंद्रिियान संपूज्य दोलशरुपचारकश्याह स्थिवाहमरेह भोक्षा पुंडलीकाशरण मे भवाच्युता दसवीं तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर ले और वेद वेद वेदता पुराणज्ञ तथा जितेंद्रीय विप्रों से आज्ञा लेकर सोलहों उपचारों से देवाधिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें हे पुंडली मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा हे अचुत आप मेरे शरणदाता हो ये कुरिया गुरुदेवाग्निधिने भूमि सायी सैमक्रोध विवर्जि हे गुरु देवता तथा अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करे और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करे तथा प्रभाते विमले के श्रीधरेति तथा क्षुद्रखलनादिरालाला तथा तदे दिनत्र कैबल्यकार तत्पश्चात प्रातः काल होने पर भगवान केशव में मन को लगाए भूख लगने तथा प्रस्खलन अर्थात गिरना ठोकर आदि लगना आदि के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें हे वस्त्र यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है अतः तीन दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना इन सब का त्याग कर देना चाहिए ततो नद्यामले जले स्नान कुित क्रोध पंच ग्य पुरम आदित्याय नमस्कृत्य श्रीधरम चरणम ब्रजेत स्वर्णाचार विधिना कृतकृत्यो क्रित गृह व्रजेन तदनंतर क्रोधरहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए पूज्य श्रीधरम तत्र श्रद्धा भक्ति पुरस्कार उस्पधूपैसा दीपैनपी गीतवादकता जागरण कार्येन्नीशि कुंभम संस्था रनगर्भम सकाचन ता वस्त्रयुग्मेन शितचंदनचर्चित प्रतिमा देवेव शखचक्रगदाभता कृद्वास्पूज्य प्रभाते विमले सतीतस्त श्रीधरे जपेद्बुध पूजेदेव शखचक्र गाधरम विभ्रा दलशम भेमदक्षिणिया विशेषा नवनीत त्रदात श्रीधरह प्रियताम वेद्य श्रीय पुष्पातम वहाँ पुष्प धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए तदनंतर सुवर्ण में पंचरत्नयुक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा दो वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके और शंख चक्र गदा युक्त देवाधिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत वाद्य तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर इस नाम का जप करे इसके बाद उन शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवदेवेश अर्थात श्रीधर की पुनः पूजा करें और सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें यह प्रार्थना करे भगवान श्रीधर आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अत्युत्तम लक्ष्मी प्रदान करें युच्चार्य मुनिश्रेष्ठ समभ्यर्च्य जगद्गुरु संभोज्य विप्रमुख्या दिया च दक्षिणा भैद्यादी भोजय्वा तो योगोसुतापेत स्वयं भुंजित चत श्रहित बंधु समन्वित हे मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार उच्चारण करके जगतगुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए तत्पश्चात सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलाना चाहिए इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए कुमार सनत्कुमकस्ते शुक्ल विधिव श्री कृष्णायाम साधे अनुष्ठानं्यमेंद जनादन प्रीयताे वाक्यमेतुदी शुक्लायां श्रीधरो दिव कृष्णायां तो जनादन एत सम्यख्याभयशी व्रतम नाड़े न सद पुण्यम न भूत न भविष्यति इदं त्यागोपनीयम न देय दुष्टमान से हे सनत कुमार मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है केवल देवताओं के नाम में भेद है जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो यह वाक्य बोलना चाहिए शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं हे सनत कुमार यह मैंने आपसे दोनों एकादशी व्रतों का वर्णन कर दिया इस एकादशी व्रत के समान पुण्यप्रद व्रत न तो कभी हुआ और न होगा आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को नहीं प्रदान करना चाहिए ईश्वर हुआ अथ वक्षा द्वादश्या पवित्रोपण हरेह उक्ता प्राजो विधिदेव्या पवित्रोपणे तव विशेषो ये सवधान अत्राधिकारी संदिष्ट तम तृणुस्व महाबि ईश्वर बोले हे सनत कुमार अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवितारोपण व्रत का वर्णन करूँगा पूर्व में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा। सावधान चित्त होकर सुनिए हे महामुनि इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुनें ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य तथा स्त्री शुद्र एव स्वधर्माता सर्वे भक्त्या कुर्यो पवित्रकम ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्र तथा स्त्री इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति भक्तिपूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए अतो दवेति मंत्रेण द्विजो विष्णुर्वेदत स्त्री शूद्राण नाम मंत्रोन संपूजे धरी कद्रुद्राएति मंत्रेण द्वज शंभो स्त्री शूद्राण नाम मंत्रो यपूज द्विज को चाहिए कि अतो देवा इस मंत्र से विष्णु की पूजा करे स्त्रियों तथा शुद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करे इसी प्रकार द्विज कत्रुदाय इस मंत्र से शिव जी की पूजा करे और स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा मैं शिव जी की पूजा करें जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें कृते मणिम कार्यम तेतायांम संभव पट्टज द्वापरे सूत्र कामत यदिमानस कार्यम पवितारोपण च कता वैष्णवे पट्टले शुभे संस्थाप्य शुचिवस्त्रे पिधाप्यू न नसेत क्रियालोप विधाथया पिहि प्रभो मये तत्ते दव तव तुष्ट पवित्रक मे विघ्नो भेदनाथ दया मयि सर्वथा सर्वदा मम तम पति त्रोह तां तोया जगत्पति कामक्रोधादयोप्येन्न मे सुवृ्रतघातका अद्य प्रभृत सव सैषि दिनम नमोस्तुते सतयुग में में में, में द्वापर रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए बनाए गए पवित्रकों को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखे और इस प्रकार कहे हे प्रभु क्रियालोप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है हे देव आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ हे देव मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो हे नाथ मुझ पर दया कीजिए हे देव सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं हे जगतपते पते मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ हे काम क्रोध आज मेरे व्रत का नाश करने वाले न हो हे देवेश आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें आपको नमस्कार है देवम संपार्थ कलशे पात्रे बेणुमय शुभ संसित पवित्र से कुया प्रार्थन इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बाँस के शुभ पात्र में स्थित पवित्र की आदरपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए संवत्सरकृताचारवित्री को विष्णुलोका पवित्राद आगछेह नमोस्त ते विष्णुतेजोद्भव रम्यम सर्वप्रणाशनम सर्वकाम देव तवांगे धारियाम्यं आमंत्रि देव स पुराणपुरशोत्तम अत स्वाम पूजय श्यामी सानिध्यम कुरते नम निवेदम्य हम तोभ्यम प्रातरे तत्पित्रक पुष्पाजलि तत्प दत्वात्रगरण चरेत हे पवित्रक वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारें आपको नमस्कार है हे देव मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण कराता हूँ हे देवेश हे पुराण पुरुषोत्तम आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं अतः आप मेरे समीप पधारे मैं आपका पूजन करूँगा आपको नमस्कार है मैं प्रातः काल आपको यह पवित्रक निवेदन करूँगा तत्पश्चात पुष्पांजलि देकर रात्र में जागरण करना चाहिए एककादश्या सर्मे दुसुर्वाक्षतुक्त सदा पवित्रकद नमस्तुभ्यँ गृहा पवित्रक पवित्रीकरूजाफलप्रदम पवित्र मूर स्वादया दुष्कृत शुद्धो भवाम्य हम देव तत्प्रसादा सुरेश्वर मूल संपुटित मंत्रे दत्ता पवित्रकम एकदशी के दिन अधिवासन करे और द्वादशी के दिन प्रातः काल पूजन करे पुनः हाथ में गंध दुर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहे हे hey देवदेव आपको नमस्कार है वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु तो आग्रहन कीजिए मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए हे देव हे सुरेश्वर आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं इस प्रकार मूल मंत्र से संपोटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें महानैवेद्यकम दत्ता नैराज्य प्रार्थे मूलमंत्रेण जुहिया सकृत पास विसर्जे ता मंत्रेण अरे दवित्रक शुभा पूजा संपाद्य विधिन्म व्रजे दानी पवित्रम तम विष्णोक विसर्जित उम्मणे दोय विसर्जे अर्पित करके निराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें तदनंतर इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले हे पवित्रक वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें इसके बाद पवित्रक को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान कर दे अथवा जल में विसर्जित कर दे एतत्ते ए तत्ते कथित वश्य पवित्रारोपणम हरे येलोके सुखं भुक्ता झंते वैकुंठ महापन याद हे वश्य मैंने आपसे श्रीहरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया इसे करने वाला इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है इते श्री स्कंद पुराणेश्वर सनत कुमार संवाद श्रावण मास महात्म्य उभयकादशी व्रतकथन द्वाद्याम विष्णपितत्रोपणकथनमो नंशोध्याय